महाभारत शांति पर्व दिपंचाशत्तम अध्याय विष्म का अपने अस्मर्थता प्रकट करना भगवान का उन्हें वर देना तथा ऋषियों एवं पांडवों का दूसरे दिन आने का संकेत करके वहां से विदा होकर अपने अपने स्थानों को जाना वैश्वान तथा कृष्ण्य धर्मार्थ सहित हितम श्रुवा शांत नवस्म प्रतिवाच कृतांजलि वैश्व पाण कहते हैं राजन श्री कृष्ण का यह धर्म और अर्थ से युक्त हित वचन सुनकर शांतनु नंदन भीष्प ने दोनों हाथ जोड़कर कहा लोकनाथ महाबाहु शिव नारायण अच्छुत तव वाक्यम उपस्रुत हेना परिप्लुत लोकनाथ महाबाहो शिव नारायण अच्युत आपका यह वचन सुनकर मैं आनंद के समुद्र में निमग्न हो गया हूँ किमचा हम अभिधाक्यम थे तब सन्निध यदाचो गर्व तब वाची समातम भला मैं आपके समीप क्या कह सकूँगा जबकि वाणी का सारा विषय आपकी वेद में वाणी में प्रतिष्ठित है यदिलोक कर्तव्य क्रियते श्रिता देव लोके बुद्धिमत हिते देव लोक में कहीं भी जो कुछ कर्तव्य किया जाता है वह सब आप बुद्धिमान परमेश्वर से ही प्रकट हुआ है कथिये तवाग्रत जो, जो मनुष्य देवराज इंद्र के निकट देवलोक का वृत्तांत बताने का साहस कर सके वही आपके सामने धर्म अर्थ काम और मोक्ष की बात कर सकता है बुद्धि इन के से जो जलन हो रही है उसके कारण मेरे मन में जड़ी व्यथा है सारा शरीर पीड़ा के मारे शिथिल हो गया है और बुद्धि कुछ काम नहीं दे रही है न चमे प्रतिभा का च ते तुम। गोविंद विशान शरि गोविंद ये बाण विष और अग्नि के समान मुझे निरंतर पीड़ा दे रहे हैं अत मुझमे कुछ भी कहने की शक्ति नहीं रह गई है बलम्बे प्रजहा तेव प्राणा संबंध सं मरमाड़ी परितप्यंते मेरा बल शरीर को छोड़ता सा जान पड़ता है। ये निकलने को हो रहे हैं मेरे मर्म स्थानों में बड़ी पीड़ा हो रही है अतः मेरा चित्त भ्रांत हो गया है दौर्बल साधु में तम प्रसिदस्व दुलवर्धन के कारण मेरी जीभ तालो में सड़ जाती है ऐसी दशा में मैं कैसे बोल सकता हूँ दासार्ह कुल की वृद्धि करने वाले प्रभो आप मुझ पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए तम स्व महाबाहो नुत रपे महा कीजे। मैं महाबाहज नहीं सकता आपके निकट प्रवचन करने में जी भी शिथिल हो सकते हैं फिर मेरी क्या विषात है न दिशा समी न चेदी केवलम तव वीण तिष्ठा मधसूदन मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान है और न आकाश एवं पृथ्वी का ही भान हो रहा है केवल आपके प्रभाव से ही जी रहा हूँ स्वयं भगवान तस्मा धर्म राज तद्रवी स इसलिए आप स्वयं भी जिसमें धर्मराज का हित हो वह वह शीघ्र बताइए क्योंकि आप शास्त्रों के भी शास्त्र हैं कथम तय कृष्णे शाश्वते शाश्वत प्रभु श्री कृष्ण आप जगत के कर्ता और सनातन पुरुष हैं आपके रहते हुए मेरे जैसा कोई भी मनुष्य कैसे उपदेश कर सकता है क्या गुरु के रहते हुए शिष्य उपदेश देने का अधिकारी है वास्देव वाच उपन्न धुरंधरे महा महासत सर्वार्थ सर्वार्थदर्शी भगवान श्री कृष्ण बोले भीष्म जी आप कुरकुल का भार वहन करने वाले महापराक्रमी परम धैर्यवान स्थिर तथा सर्वार्थ दर्शी है आपका यह कथन सर्वथा युक्त संगत है बातम प्रतिहासाद प्रभु गंगान भी प्रभु बाणों के आघात से होने वाली पीड़ा के विषय में जो आपने कहा है उसके लिए आप मेरी प्रसन्नता से दिए हुए इस वर को ग्रहण करें न तेलान ते मूर्छा न दाहो न, न चेजान प्रभुश्यंति गांगे युत प्यपा से गंगा कुमार अब आपको न ग्लानी होगी न मूर्छा न दा होगा न रोग भूख और प्यास का कष्ट भी नहीं रहेगा चा न चाते चमग्राणी प्रतिभास्यक्ति बुद्धि प्रादुर्भविष्य अनग अंत करण में संपूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो उठे आपकी बुद्धि किसी भी विषय में कुंठित नहीं होगी सत्वस्थम च उभ्याम नि भविष्यम रही धन इवराट आपका मन मेघ के आवरण से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति रजोगुण और तमोगुण से रहित होकर सदा सत्वगुण में स्थित रहेगा धर्म यदयुक्त त्राग्र बुद्धि आप जिस जिस धर्म युक्त या अर्थयुक्त विषय का चिंतन करेंगे उसमें आपकी बुद्धि सफलता आग, आगे बढ़ते जाएगी इमं चराज शार्दूल भूत ग्राम चतुर्विधम चक्ष द्रक्षस्य मृत विक्रम अमित पराक्रमी निवशेष्ट आप दिव्य दृष्टि पाकर स्वेदज अंडज उद्भिज और जरायुज इन चारों प्रकार के प्राणियों को देख सकेंगे संस प्रजा संयुक्तो संयुक्त ज्ञान चक्षुषा भीस्म द्रक्षसी तत्व जले मीन ज्ञान दृष्टि से संपन्न होकर आप संसार बंधन में पड़ने वाले संपूर्ण जीव समुदाय को उसी तरह यथार्थ रूप से देख सकेंगे जैसे मस्य निर्मल जल में सब कुछ देखता रहता है ततस्ते व्यास सहिता सर्व एवं महर्षय शाम सहित बचो भी कृष्ण मार्च वै सम्पान कहते राजन तदन व्यास सहित संपूर्ण महर्षियों ने रिक यजु तथा सामवेद के मंत्रों से भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया तथा पश्चात जहाँ और पुत्र नंदन युधिष्ठिर के साथ दृष्टिवशी भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे वहां आकाश से सभी ऋतुओं में खिलने वाले दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी वादित्रणी चतरा जगुस्ापरसा गणा न चाही तम अनु च किंचित प्रदेशते सब प्रकार के बाजे बजने लगे अफसराओं के समुदाय गीत गाने लगे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं देखा जाता था जो अहित कर और अनिष्ट कारक हो वो मृग पक्षि शीतल सुखद मंद पवित्र एवं सर्वथा सुगंध युक्त वायु चल रही थी संपूर्ण दिशाएं शांत थी और उनमें रहने वाले पशु एवं पक्षी शांत भाव से मनोहर वचन बोल रहे थे ततो मुहूर्ता भगवान सहस्त्रान सूर्य देकर दहन वन वही कां से प्रति चा इसी समय दो ही घड़ी में भगवान सहस्त्र किरण माली दिवाकर पश्चिम दिशा के एकांत प्रदेश में वहां के वन प्रांत को दग्ध करते हुए से दिखाई दिए ततो सर्वे तथो महर्षिये समत्थाजनार्दनम च चक्र राज तब सभी महर्षियों ने उठकर भगवान श्री कृष्ण धीस्म तथा राजा युधिष्ठिर से विदा मांगी तथा प्रणामम अकोत केशव स पांडव सात्यकी संजय स च इसके बाद पांडवों से श्री कृष्ण सात्यकी संजय तथा शरदवान के पुत्र कृपाचार्य ने उन सबको प्रणाम किया ततस्ते धर्मनता सम्यक्रपूजिता श्याम त्वरि उनके द्वारा भली भाति पूजित हुए वे धर्म महर्षि हम लोग फिर कल सवेरे यहाँ आएंगे ऐसा कहकर तुरंत ही अपने अपने अभिषेक स्थान को चले गए तथे वहां गांगे केशव पांडवा तथा प्रदक्षिणम उपावृत रथानु सुवान इसी प्रकार श्री कृष्ण और पांडव भी गंगानंदन भीष्मी से जाने की आज्ञा ले उनकी परिक्रमा करके अपने मंगलमय रथों पर जा बैठे ततो रथई कांचन चित्र को बे महीधरा भय समय सदंत भी इस हये सुपर्णचाशुगा पदाति सरासनादि यौरथा पुरतो साम तथा पश्चादारिणी पुश्च पश्चाच यथा महानदे तमेक्षा तम गिरी नर्मदा सुवर्ण निर्म विचित्र कुबरों वाली रथों पर्वताकार मतवाले हाथियों गरुड़ के समान तीव्र गति से चलने वाले घोड़ों तथा हाथ में धनुष बाण आदि लिए हुए पैदल सैनिकों से युक्त वह विशाल सेना रथों के आगे और पीछे भी बहुत दूर तक फैलकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे रिक्छवान पर्वत के पास पहुंचकर पूर्व और पश्चिम दिशा में भी प्रवाहित होने वाली महानदी नर्मदा सुशोभित होती है ततः पुस्ता भगवान्क समित हर्षसन य दिवाकन स्वे नुणे नोजय इसके बाद पूर्व दिशा के आकाश में भगवान चंद्रदेव का उदय हुआ जो उस सेना का हर्ष बढ़ा रहे थे और सूर्य ने जिन बड़ी बड़ी औषधियों का रथ पी लिया था उन सबको अपने सुधावर्षी किरणों द्वारा पुनः उनके स्वाभाविक गुणों से संपन्न कर रहे थे ततःपूर्ण्युते पुरम सुरपुर यदु पांडवास्तद यथोचिता पांडवास्तदां वाराण समाव समान मृगम पत योग तदनंतर भी यदुकुल के श्रेष्ठ वीर तथा पांडव सुरपुर के समान शोभा पाने वाले हस्तिनापुर में प्रवेश करके यथा योग्य श्रेष्ठ महलों के भीतर चले गए ठीक उसी तरह जैसे थके मे सिंह विश्राम के लिए पर्वत की कंदराओं में प्रवेश करते हैं महाभारते शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ी युधिष्ठ रागम दिवी पंचाशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन में युद्धिठिर आदि का आगमन विषय बावनवां अध्याय पूरा हुआ